लुटेरों के गैंग को इस बार लूट लूट में में अच्छी खासी मात्रा ईमानदारी मिल गई। लूट का माल सबसे चालाक होने के कारण सबसे बड़ा हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए सरदार ने कहा कि उसूलन तो आधा हिस्सा उसका है बाकी आधे में सारा गैंग जो चाहे करे गांधीवादी ने कहा कि उसने सबसे अधिक थप्पड़ खाए हैं इसलिए उसे सबसे अधिक भाग का अधिकार है जिहादी बोला कि सबसे ज्यादा सेकुलर होने के कारण उसका हक सबसे बड़ा है माओवादी बोला कि उसने बम और आई फोड़कर अन्य सदस्यों से ज्यादा खतरा उठाया है इसलिए उसका हक भी ज्यादा है मार्क्सवादी कहने लगा कि उसे तो पिछहत्तर मिलना चाहिए क्योंकि बाकी जनता में तो सब बराबर के अधिकारी हैं उन्हें तो 25 प्रतिशत भी कम नहीं है वकील बोला कि गैंग को बचाने के लिए झूठ बोलते बोलते उसकी ईमानदारी सबसे पहले खर्च हो जाती है वहीं प्रोफेसर ने कहा कि छात्रों को फुसलाकर कैडर में भर्ती करने का काम सबसे कठिन है अर्थगामी ने लारा दिया कि जितनी ज्यादा ईमानदारी उसे मिलेगी वो दल के निवेश पर उतना ही अधिक लाभांश दिलवाएगा पत्रकार का कहना था कि प्रचार के लिए उसे ईमानदारी खसूटने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए सपने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी गोलियां चली तो कुछ मर खप गए कुछ बच गए बचे हुए लुटेरे गंभीर रूप से घायल होकर भाग लिए लुटे पिटे सरदार अकेले पड़े रह गए अब उनकी ईमानदारी भी सब खर्च हो गई है सो ईमानदारी बैंक पर अगला ज्यादा बड़ा हाथ मारने की सोच रहे हैं तब तक उनके छिटके हुए गैंग पर कब्जा करने के लिए कई अन्य घायल अपनी अपनी ईमानदारी का बचा खुचा कटोरा लिए नजरें गढ़ाए बैठे हैं देखते हैं इस बार जनता किसकी ईमानदारी से लहलोट होने वाली है ज्योतिषी बाबा कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के पुराने ईमानदारी लूट गैंग के जिस प्रमाणित सदस्य की किस्मत बुलंदी पर होगी सरदार वही बनेगा धन्यवाद